स्मृति पुराण चतुर्थाध्याय तृतीय पात में पांचवा अधिकरण है कार्य अधिकरण जिसमें ब्रह्मलोक के संबंध में जो शास्त्र में चर्चा आती है उसको लेकर के विचार हुआ है ब्रह्मलोक में क्या प्राप्त होता है परब्रह्म प्राप्त होता है क्या पर प्राप्त होता है इसको लेकर के पूर्व पक्ष ने कहा यहां से साधन करके गया हुआ है तो अपरब्रह्म क्यों परब्रह्म ही प्राप्त होना चाहिए तो उसी के उत्तर में सिद्धांत आएगा जहां कार्याधिकरण में न्याय संग्रह का विचार चल रहा था ब्रह्मलोक के संबंध में भाष्यकार का क्या अभिप्राय है छांदों के श्रुति के आधार पर उसको पूरा समझा कि किस प्रकार का वहां भोग होता है और वो लोक का स्वरूप क्या है अब जो है यहां न्याय संग्रह में दूसरे पाराग्राफ में ये पक्ष को मानने पर यानी ब्रह्मलोक में परब्रह्म ही प्राप्त होता है इस पक्ष को मानने में क्या क्या विरोध होता है और अपरब्रह्म ही वहां होना चाहिए ये तो सिद्धांत अपने तरफ से बताएंगे किंतु ये पराब्रब्रह्म दोनों पक्ष में क्या क्या दोष है उसको पूरे संग्रह किया इसमें कहा किंच पंचाग्नि परब्रह्म परब्रह्माप्त तमेव विदित्वा इत्यादि बहुशास्त्र विरोध सियात अभी ये जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है ये पंचाग्नि विद्या की उपासना जो करते हैं उनको भी प्राप्त होता है जो पंचाग्नि विद्या शास्त्र में प्रसिद्ध है छंदों के प्रदारण्य में वो गृहस्थों के लिए विहित है एक उपासना है। उस पंजाग्नि विद्या के उपासक भी इसको प्राप्त करते हैं ऐसा उसी प्रसंग में उत्तरायण मार्ग की चर्चा भी आई है इसलिए ये होगा कि ये पंजाग्निवेता भी जो सामान्य उपासक की दृष्टि में ही कहा जा सकता भी है भी पंजाग्नि विद्या एक विशिष्ट उपासना है छांदोग्य उपनिषद में ब्रदारण्य उपनिषद में दोनों आया है तो भी उसी के द्वारा यदि साक्षात लोग ब्रह्म लोग जाकर के पर ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसा कहेंगे तो फिर तमेव विदित्वा अदिमृत्यु में यदि नान्य पंथा विद्य देयनाया इत्यादि जो मंत्र है ज्ञान से ही मुक्ति होती है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है मोक्ष नहीं है ऐसा जो मंत्र कहते हैं ये मंत्र का अर्थ नहीं लगेगा और इसी प्रकार के बहुशास्त्र विरोध हो जाएंगे क्योंकि उपासना से ही प्राप्त हो रहा है वहां ज्ञान को अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं ऐसा हो जाएगा जो ठीक नहीं है उपासना से परब्रह्म प्राप्त होता है मोक्ष साक्षात प्राप्त होता है यह कहना ठीक नहीं होगा यह एक पक्ष है इसीलिए अब परब्रह्म प्राप्ति वहां कहेंगे तो ये दोष आ जाएगा और अप्राप्त अब जो है वहां कुछ प्राप्त होता ही नहीं है परब्रह्म प्राप्त नहीं होता पर ब्रह्म प्राप्त नहीं होता तो वहां ब्रह्म प्राप्त होता ही नहीं ऐसा कहेंगे तो दोनों पक्ष में दोष है तो अबरब्रह्म या परब्रह्म अप्राप्ति में ये प्राप्ति नहीं मानेंगे ब्रह्मलोक में जाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होता ऐसा मानेंगे तब तो स एनान ब्रह्म गमयतीद शब्द विरोधा तब तो वो अमान पुरुषः एत्य एनान ब्रह्म गमयती ये जो कहा ये व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि यहां ब्रह्म गमयती ये वाक्य स्पष्ट कहता है कि ब्रह्म लोक में जाने वाले को ब्रह्म प्राप्त होता है ऐसा कहता है तो मानने में ये दोष है और नहीं मानने में ये दोष है दोनों तरफ दोषी है तेन च अब क्या करेंगे कि प्राप्ति करेंगे क्या प्राप्ति करेंगे इसलिए हमें करना पड़ेगा तेन च प्राधान्य प्रकृत पंचाग्नि व्यतिरिक्ता ग्रहण आयोग तेषा अनिष्ट गति प्रसंगा यदि उनको प्राप्त ही नहीं होता पंचाग्निवेत्ता को ये ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता ब्रह्म प्राप्त ही नहीं होता है तो पंचाग्नि विद्या का विधान करके इतना बड़ा फल कथन करना व्यर्थ हो जाएगा तो तेन जब प्राधान्य प्रकृत पंचाग्नि व्यतिरिक्तान ग्रहण आयोग ये प्रधान रूप से पंचाग्नि वेताओं को ही लिया है ब्रह्मलोक को जाने के लिए वहां चर्चा में वो प्रसंग ऐसा है जहां वो दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग की चर्चा है तो उसमें पंचाग्नि विद्या वेताओं को छोड़कर के या अन्य का ग्रहण करना संभव नहीं है क्योंकि वहां पंजाग्नि वेताओं के विषय में ही चर्चा उसको त्यागा नहीं जा सकता यदि त्यागते हैं तो तेन अनिष्टम अनिष्ट गदी प्रसंगात तब तो पंजाग्नि विद्या उपासना करके अनिष्ट गदी को प्राप्त होगा ये हो जाएगा ऐसा भी नहीं कर सकते ऐसा करना संभव नहीं तो इसलिए वहां का जो प्रसंग देखते हैं तो ब्रह्मवेदता को ही वहां कहा है ये नान ब्रह्म ये कहा है इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा हमको वहां ब्रह्म प्राप्त होता है यह मानना पड़ेगा पर ब्रह्म ये अपर ब्रह्म है ये निश्चय करना है किंतु बिना ब्रह्म प्राप्त होके वहां फल कथन सार्थक नहीं होगा और दूसरी बात है किंचन और भी है बहुत सारे ये दोष दोनों पक्षों के विचार करते हुए सारे श्रोति वाक्यों को लेकर के ये दोनों पक्ष दिखा रहे हैं कि ये इसलिए हमें ऐसा निश्चय करना पड़ेगा ये एक तरफा निश्चय नहीं है एक निश्चय नहीं है कि सारे विचार करने पर ऐसा निश्चय करना पड़ेगा तो किंच परम ब्रह्म प्राप्तान उपचित अपचित ऐश्वर्य ब्रह्मण है सर्वेश्वरत्व विरोध और जो परब्रह्म प्राप्त हुआ है परब्रह्म को जिसने प्राप्त किया पर ब्रह्म परब्रह्म को प्राप्त किए हुए जो है उनका उपचिता अपचित ऐश्वर्य यदि वहां भी उच्च निज भाव होगा क्योंकि परब्रह्म का स्वरूप एक माना है परब्रम्ह को प्राप्त होने पर पूर्णता प्राप्त होगा उसमें कोई उच्च निज भाव नहीं होता या अपचय उपचय ऐश्वर्य नहीं हो कम ज्यादा अपचय का तो कम है उपचय मान ज्यादा तो कम ज्यादा मात्रा में वहां ऐश्वर्य प्राप्त होगा ये भी नहीं कह सकते वहां सत्य लोग में देखते हैं वहां ऐश्वर्य का उपचित अपचित भाव दिखाया इसीलिए ब्रह्म सर्वेश्वरत्व विरोधासा तो उसी में ब्रह्म का सर्वेश्वरत्व का विरोध होगा पर ब्रह्म को प्राप्त होने पर भी कुछ कम ज्यादा हो जाता है पर ब्रह्म को मान विभाग में करना पड़ेगा आंशिक रूप से कम ज्यादा करना पड़ेगा ये नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप एक है और वो जिस प्रकार व्याप्त है वो पूर्ण ही व्याप्त रहता है पूर्णमदा पूर्णमिदम इसका स्वरूप कहा इसलिए उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता ये एक पक्ष में तो परब्रह्म को नहीं स्वीकार कर सकते और एक रूप ऐश्वर्य गुण आवृत्ति उपचयात्मक साधन वैषम्य विधि वैयर्थ्यम सब कहते हैं तब तो फिर क्या मानना पड़ेगा यदि आप वहां उपजय अपजय भाव नहीं मानेंगे तब तो एक रूप ऐश्वर्य मानना पड़ेगा एक ही रूप में ऐश्वर्य है ऐसा मानना पड़ेगा कि कम ज्यादा नहीं मानेंगे एक रूप में जैसा है वैसा मानना पड़ेगा तो क्या होगा तब वो बोलते उसी में भी दोष है एक रूप मानने पर वहां अपरब्रह्म को लेकर के एक रूप मानेंगे परब्रह्म को लेकर के मानेंगे तो परब्रह्म को लेकर के अगर रूप मानने पर क्या होगा कि गुण प्रत्यय आवृत्ति उपजयात्मक उपासनाओं में कुछ गुणों को जोड़ना और कुछ गुणों को छोड़ना इत्यादि कहा है कहीं कम ज्यादा की मात्रा है उपासना है उपासना एक प्रकार के कर्म ही होते हैं मानसिक कर्म होते हैं इसलिए वो एक ऐके रूप बोलने पर गुण का आदान करना और गुण का त्याग करना इस प्रकार के साधन में जो वैषम्य आता है साधन में कोई जो भेद आता है उस भेद विधि भी व्यर्थ होने लगेगा क्योंकि भेद विधि का कोई तात्पर्य नहीं है ऐसा हो जाए तो अलग अलग दिखाया क्यों है क्योंकि वो फल में कुछ भेद दिखाने के लिए आगे बताएंगे सत्य लोग आदि में भी ब्रह्मा, ब्रह्मा लोग पहुंचने पर भी वहां भी कुछ भेद मानना पड़ेगा ये बताएंगे तो वो भेद दिखाने के लिए ही वहां ये उपजय अपजय भाव को बताया अब उपजय अवजय भाव को आप यहां स्वीकार नहीं करेंगे केवल एक रूप मानेंगे तब तो वो विधि जो है वैषम्य हो जाएगा तो इस प्रकार से वो भी एक दोष है साधन उपजय अपजयाभ्याम चल उपजय ये सर्वत्र प्रसिद्ध है साधन में कम ज्यादा होने पर उसके फल में भी कम ज्यादा होता है साधन के वैषम्य से फल में वैषम्य आता है ये तो सर्वत्र प्रसिद्धि ही है इसलिए उस वैषम्य को मानना पड़ेगा अब वो वैषम्य मानने पर क्या होगा वो परब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि परब्रह्म में इस प्रकार का साधन में भेदम नहीं मानते हैं ब्रह्म का एक रूप मानते हैं और एक रूप है और एक ही ज्ञान से वो पूर्णतः प्राप्त होता है किंचा ये किंचा जोड़ जोड़ के एक एक पंक्ति में एक एक दोष दो तरफ से भी बता रहे हैं पर्रह्म भूत मन शरीरवतया भोग संबंधी अधरों अमृत प्राणो ब्रह्म श्रुति विरोधा आप जो परब्रह्म पक्ष लेना चाहते हैं ब्रह्म जाने पर परब्रह्म ही प्राप्त होता है ऐसा पक्ष लेने पर वहां जो मन शरीर वतया भोग संभव मन शरीर बनकर के भोग करते ऐसा कहा वहां ब्रह्म में जैसा आपको पहले अभी सुनाया है ब्रह्मलोग में जो भी भोगादि होंगे वो मानसीन भोग होते हैं मानस यहा भोग होते तो मन संबंधी होते हैं तो मन संबंधी होने का अर्थ है कि वो मन ही वहां शरीर है मन से अधरिक्त तूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से मन ही शरीर माना जाए तो जैसा स्वप्न में होता है वैसा अनुभव होता है इत्यादि कहा छंदों के भाषण में उसके अनुसार मन शरीर वाला भोग वहां प्राप्त होता है अब परब्रह्म के ज्ञान से मन शरीर भोग होता है ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं मिलता अब ब्रह्म लोक में हो या ये पृथ्वी लोग में हो धरती में हो कहीं भी हो तो वो परब्रह्म के संबंध में इस प्रकार मन संबंधी भोग होता है ये नहीं कहा और इसके तद क्या कहा अयम अशरीर अमृतो अप्राणो ब्रह्म ही वह ये तो अशरीर होता है इसका कोई शरीर नहीं होता और अप्राण होता है प्राण रहित होता है और अमन होता है ऐसे ऐसे का वर्णन किया जो ब्रह्मवेत्ता है परब्रह्म वेता है उनके लिए ये श्रुति में शरीर का त्याग बताया माने शरीर से भिन्न है ऐसा बताया और आप वहां मन शरीर मानेंगे तो यह चलेगा नहीं इसलिए इसलिए भी परम ब्रह्म वहां ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है यह नहीं हो सकता हाँ और कला प्रणय अधिकरण विरोधा दूसरी बात है ये जो छोड़ से कलाओं का प्रलय बताया प्राण श्रद्धा आदि जो कला जिसके विषय में पहले हमने विचार किया उन कलाओं का प्रणय बताया वो प्रणय जो है ये सब कलाएं लीन होती है यानी ज्ञान होने के बाद में जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो उस स्थिति में न स्थूल शरीर रहता है न सूक्ष्म शरीर रहता है न इंद्रिया ही रहती है न मन रहता है न प्राण रहता है कोई कुछ भी नहीं रहते सारे कलाएं लीन हो जाती तो पंद्रह कला तो लीन हो जाती है और एक तो नाम रूप कला वो अलग में लोग में रहते हैं लेकिन उसके साथ भी इसका संबंध नहीं होता ऐसा पर ब्रह्म वेता के विषय में कहा अब आप जो है ब्रह्मलोक में इस प्रकार के भोग मानसीन भोगों का संबंध वहां करेंगे तो यह तो हो नहीं सकता इसीलिए इसीलिए भी वहां पर ब्रह्म होता प्राप्त होता है ब्रह्मलोक भी ऐसा नहीं कर सकते उपासकों के लिए बाकी मुख्यों के लिए तो अलग से बताएंगे आगे बताएंगे मूल ये, ये हो गया और अशरीरत्व अब अशरीर हाँ मानेंगे वहां शरीर नहीं होता है ये कहेंगे क्योंकि शरीर शरीर का भोग मानने पर ब्रह्म नहीं हो पा रहा तो फिर हम मानेंगे शरीर होता है शरीर नहीं होता है ऐसा मानेंगे तो उसमें भी दोष मान शरीर मानने पर भी दोष है शरीर नहीं मानने पर भी दोष है क्योंकि मनसा ये दान का मान स एक इत्यादि वाक्य विरोधा तब तो इत्यादि वाक्य का विरोध होगा जैसे मनस मन से ही इन भोगों का अनुभव करता है जो ब्रह्मलोक में वर्णन किया आयरम मदीयम सरहा इत्यादि के द्वारा वर्णन किया ऐसे मानसिक भोग होता है और वहां बहुत विशेष कहा यह जो है ना मन मन एक दिव्य मन है दिव्य चक्षु है ऐसा बना तो जैसा दिव्य चक्षु ऐसे दिव्य चक्षु कहने पर दिव्य का अर्थ होता है द्व्युल में होने वाले दिवि भवाह दिव्या ऐसा होता है दिव्य में होता है तो दिलोग में होने पर उसका अर्थ यह है कि ये आपके जो साधारण चक्षु है वो नहीं वो अलग चक्षु है ऐसा अर्थ होता दिव्य का इतना ही अर्थ होता है कि जो साधारण में आपको प्राप्त होता वो नहीं उससे अतिरिक्त है और उस चक्षु के द्वारा वहां स आत्मा दिव्यम मन अस्य दिव्यम मन जो है इसका देवम चक्षु फिर वो देवे न चक्षुषा मनसा एदान कामान फस्यन रमदे या एते दे ब्रह्मलोके ऐसा वर्णन किया तो ये वर्णन में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में कुछ भोग प्राप्त होते हैं और उन भोगों को मन के द्वारा अनुभव करते हैं मन ही वहां इंद्रिय होते हैं मन ही वहां प्राण होते हैं सब एक ही मन ही है मन के द्वारा सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है वहां अलग अलग इंद्रिया आदि नहीं है जैसे हम स्वप्न में जाने पर हमारे इंद्रिया जितनी भी है सब सोई हुई होती उन इंद्रियों से कोई काम वहां नहीं होता इंद्रिया विश्राम कर रही है इंद्रिया गौलक शक्ति किंतु मन में जो सूक्ष्मांश है उसकी वासनाएं रह गई उन वासनाओं से जैसा पंचेन्द्रियों का अनुभव जागृत में होता है ठीक वैसा ही स्वप्न में भी अनुभव करता है और पश्चिम रमोदय इत्यादि वहां होता है जहां भी अपने बंधुओं के साथ खेलता है कूदता है सब करता है तो वहां जैसा हम यहाँ करते हैं वह सब कुछ वहां होता है तो वहां क्या है मन ही है मन के अंदर सारे इंद्रिया आ गई है उसमें पृथक इंद्रियों का संबंध नहीं है ऐसा ही यहां भी कहा तो मनसा ये दान ऐसा कहा तो मन के द्वारा होता है यदि ये शरीर नहीं है शरीर है ही नहीं ऐसा मानेंगे तब तो वहां भोग होना संभव नहीं बिना शरीर से कोई भोग नहीं हो सकता इसलिए ब्रह्म में शरीर नहीं है यह भी नहीं माना जा सकता और शरीर मानने पर वो परब्रह्म नहीं हो सकता ये यही विरोध है इसलिए परब्रह्म को ब्रह्म में नहीं मान सकते ये तर्क दे विशेष मन के बारे में वहां चर्चा की किंच और भी है अब आप जो है वहां ब्रह्मलोक में ये जो पंचाग्नि बेता गया है क्या है कि जो गृहस्थ आश्रम में जितने भी साधन बताए उन साधनों में ब्रह्मलोक जाने के लिए कोई साधन नहीं ऐसा वैसे अश्वमेध के बारे में भी कहा कर्म जो अश्वमेध है वो सबसे उत्तम पुण्य होता है अश्वमेध तो पुण्य कर्मों में अश्वमेध या को बहुत महत्व दिया और जो अश्वमेध याग करते हैं सौ अश्वमेध याग जिनका होता है वो इंद्र बन सकते हैं ऐसा तो उसको इंद्र पद प्राप्त होता है किंतु उसमें ऐसा भी वर्णन आया ऐसे कर्म है उसके द्वारा वो ब्रह्मलोक जाएगा लेकिन पुनरावृत्ति करे जाएगा वापस आए और उपासना में गृहस्थों के लिए जो है, के उपासना है उसमें पंजाग्नि विद्या की उपासना ये पंजागी विद्या को उपासना करने पर वहां ब्रह्मलोक जाएगा ये कहा वहीं का ये वर्णन हम विचार कर रहे हैं जो प्रसंग में आया पंजाग्नि विद्या उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग आदि का वर्णन सब वहां अब जो है यदि ऐसा कहेंगे कि पंजाग्नि विद्या से भी वहां ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता ब्रह्म प्राप्त नहीं होता ये कहेंगे तो पूर्व पक्ष ये सोचते है कि ये गृहस्थों के लिए तो फिर कुछ भी नहीं रहा वो तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता ऐसा हो जाएगा इसीलिए पूर्व पक्ष का अभिप्राय में ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं और वहां ब्रह्म लोक में ब्रह्म लोक नहीं करते हुए का लोग है ऐसा अर्थ करेंगे तो अर्थ करने पर ब्रह्म वहां प्राप्त होता वो लोग में पहुंचेगा और पर प्राप्त हो जाए ये कहेंगे तो इसके लिए ये सब तर्क दे रहे ऐसा नहीं कह सकते वहां ब्रह्म लोग प्राप्त होने पर वो लोग ही होता है लोग संबंधी भोग भी कहा और वहां शरीर का भी वर्णन है भोग का वर्णन है और आ, भेद का भी वर्णन है माने उच्च निज भाव से भी वहां भोग होता है यह भी वर्णन है ये सब परब्रह्म में संभव नहीं है इसके लिए ये सारे तर्क दे रहे हैं मुक्तस्य ब्रह्मीभूत से पितादि संकल्प ही भोगाभिभग में ब्रह्माप्त काम इत्यादि शुद्धि विरोध और जो मुक्त हो गया ब्रह्मीभूत हो गया मुक्त होने का अर्थ वो ब्रह्म, ब्रह्म, का ब्रह्म भाव में पहुंच गया ब्रह्मविद ब्रह्म भवती ब्रह्म का भाव में पहुंच गया ऐसा ब्रह्म भाव में मैने पर ब्रह्म भाव में पहुंच गया ऐसे व्यक्ति का ऐसा ज्ञानी का वहां पित्रादि संकल्प ही भोग अभ्युभगन वहां आया है कि वो जो जो भोग वहां चाहता है संकल्प करता है सो सो भोग उसको प्राप्त होता है तो यदि पितरलो कामो भवती संकल्पादेव अस्य पितर समुतिष्ठन दे यदि मादलोक कामो भवती संकल्पादे अस्य मादर ऐसे ऐसे करके वहां वर्णन किया जो जो वो संकल्प करता है उसका सब वहां वो ही प्राप्ति हो जाती है इसलिए अब वो पितरादि संकल्पों को करेगा अब पितरादि संकल्पों में भोग मानेगा ये पितरा समुतिष्ठन इत्यादि क्यों कहा क्योंकि वो पितृलोक की इच्छा करता है तो सारे पितरा आ जाते हैं और उसी से उनको आनंद होता है को संबंधी आनंद होता है यह कहना होगा नहीं तो पितरों को क्यों उपस्थित करते हैं ऐसा तो उपस्थित नहीं करें कोई प्रयोजन तो होगा ऐसा स्वीकार करने पर ब्रह्म आपत काम इत्यादि श्रुति विरोधा है ब्रह्म को प्राप्त करने वाले आपत काम होता है ये श्रुति का विरोध होगा पहले आया था आप आत्मकाम अकाम इत्यादि जो वर्णन आया वो कामनाओं से मुक्त होता है आपकाम होता है निष्काम होता है फिर आत्मकाम होता है ऐसा उनका लक्षण कहा ये तो फिर हो नहीं सकता ये आत्म काम से अलग का, काम न कर रहा है। वो संकल्प आदि वस्त पिता समुत्तिष्ठन देकर के संकल्प कर रहा और संकल्प से सब वहां प्रकट करना चाहता है। हाँ यदि ऐसा केवल पितर माता की नहीं और भी वहां वर्णन किया वो सब वहां संकल्प से होता है अब यह संकल्प का बल वहां दिखाना चाहते हैं होता क्या है कि जब उपासना करते हैं, उपासना से आपके संकल्प शक्ति बढ़ती है संकल्प शक्ति में दृढ़ता आती है जैसा हमने पिछले पाठ में बताया था कि उसमें वो ऐसे संकल्प शक्ति हो जाती है और जो जो वो चाहते हैं वो उपस्थित हो जाता वैसे तो हमारे इस लोग में भी भाई वैसे पहले संकल्प करके हम कार्य करते संकल्प के बिना कुछ नहीं होता किंतु यहां जितने भी संकल्प करते हैं सारे संकल्प सिद्ध नहीं हो पाते हैं सत्य संकल्प नहीं होता हमारे कुछ संकल्प हो जाता है कुछ नहीं होता है कुछ संकल्प के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा और कभी कभी बहुत बहुत प्रयास करने पर भी वो संकल्प सिद्ध नहीं होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो स्वार्थ रहता है और हमारे मन के मल विक्षेप आदि के सहित रहता है यह व्यक्तिगत संकल्प हो जाता है व्यक्तिगत संकल्प होने पर उस संकल्प के साथ ईश्वरीय संकल्प यानी प्रकृति का जो परिणाम संकल्प संकल्प के कारण जो परिणाम है उसके साथ एक नहीं हो पाता यह आपका अलग ही रहता है अलग रहने के कारण उसके साथ एक नहीं होगा तो बनेगा अब जब आपके मन शुद्ध हो जाएंगे साधन करके धीरे धीरे आत्मा के साथ एक हो जाएगा भगवान के साथ एक हो जाएगा तब क्या होता है भगवान के समर्पण में होने से तत्ता तादात्म्य भाव को प्राप्त करके वो संकल्प जो होने वाला संकल्प है वही होगा आपके पास और नई होने वाला संकल्प नहीं होगा ऐसा होगा तो आप जो संकल्प करेंगे वो भगवान का संकल्प होने से दोनों संकल्प मिलकर के कार्य होता है नए तो नहीं होगा ये इसका टेक्निकल रीजन है ऐसा क्यों होता है तो इसीलिए आपको यदि सब संकल्प सिद्ध करना है तो एक ही रास्ता है कि वो आप अपने अभिमान अहंगार और व्यक्तिगत जो भी विचार है दोष है इसको हटाने का प्रयत्न करो और जैसा जैसा वो हट जाएगा वैसे वैसे आपके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे और इसमें पुरुषार्थ आय इस संबंध भेद होगा उसको छोड़ करके बाकी सब आपके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे तो ऐसा हो जाए और पूर्व आदि ज्ञान भी हो जाएगा भविष्य का ज्ञान पूर्व का ज्ञान ये भी हो जाएगा ये सब आप कर सकते नहीं कर सकते ऐसा ऐसा किया है संतों ने ऐसा महात्मा लोग जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने ऐसा ही किया और अपने आप कुछ करते नहीं जितना अपनापन छोड़ देता है उतना आपका अच्छा हो जाता है और आपके संकल्प होने पर वो होना ही होता है ऐसा होता है वो नहीं होगा ऐसा नहीं क्योंकि वो आपका नहीं रहता जब संकल्प हो जाता है तो प्रजय के साथ होगा ऐसा जितना जितना आप पास में जाएंगे उतना आपका संकल्प वैसे कम होगा लेकिन जो संकल्प होगा वो होगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं ऐसा होता है ये प्रक्रिया बताई है शास्त्रों में इसीलिए अब यह हम ब्रह्म के विषय में कहेंगे तो ये कुछ भी नहीं होता पर ब्रह्म के विषय में कहेंगे जो ब्रह्मचारी होता है उनको तो वो आपता होने के कारण संकल्प नहीं कर उनको तो बाहर का संकल्प अंदर का संकल्प दूसरे का संकल्प हमारा संकल्प कोई दूसरा है नहीं व्यस्त सर्वमात्मा ही वर्व सभी आत्मा ही हो गया तो किसको लाने के लिए क्या संकल्प करेगी है ना इसीलिए ये आप तक आमत्व होने के कारण ये पित्रादि संकल्प का वर्णन जो आया वो प्रसंग में आपने सुना है उस पितादि संकल्पों का वर्णन वहां आया वहां ये जो छांदों के उपनिषद में अष्टमाध्याय पंचम खंड के जो प्रथम मंत्र व तीसरे मंत्र में चौदह मंत्र में आता है संकल्पादिवस्य पिता समुतिष्ट्यादि और उसके बाद में ही ये गदि वर्णन आया अच्छा तब तो फिर हम ऐसा करेंगे ये पित्र आदि संकल्प को नहीं मानेंगे वहां जाकर के पिता आदि संकल्प कुछ भी संकल्प नहीं होता है क्यों हम पर ब्रह्म को मानना चाहते हैं ब्रह्मलोग में ऐसा है तो वहां ब्रह्मलोक शब्द सुनने से क्या है ना ये अपरब्रह्म है मानने में वो अच्छा नहीं लगता तो इतना सब वर्णन आया ब्रह्मलोक के बारे में सारे पुराणों में इतिहासों में वेद में उपनिषद में सर्वत्र बहुत महत्व देकर के वर्णन किया और उस ब्रह्म लोगों भी आप जो है अपर ब्रह्म का मानेगे तो ठीक नहीं है तो पर ब्रह्म माने तो अच्छा ही है क्योंकि ये सौ अश्वेध याग करना ये कोई आसान काम नहीं क्योंकि एक अश्वमेध याग पूरा एक साल का होता जो तीन दिन का जो एक साल है वो उतने ही दिन का वो पूरा कर्मकांड है माने वो आप आरम्भ करके अंतिम भूमि तक जो भी संकल्प दीक्षा है वो एक साल का होगा तो एक साल में एक अश्वमेध बुरा होगा ऐसा आपको सौ अश्वमेध याग करना है तो कितने साल रहना पड़ेगा कम से कम क्योंकि वो विवाह करने के बाद ही हो सकता है अश्वमेध याग आदि तो बीस साल तो कम से कम रखना पड़ेगा तो एक साल तो वैसा ही चाहिए एक जन्म में यदि सौ अश्वमेध करना है तो एक एक साल के हिसाब से सौ साल तो वो चले गया फिर शादी आदि करने के लिए वो 20 साल तक रखना पड़ेगा और शादी आदि वैसे तो 20 साल में नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें अश्वमेध याग करने के लिए जो अश्वमेध याग करेगा जो राजा चक्रवर्ती होगा वो ही कर सकता है क्योंकि उसके पास ही सारी व्यवस्था रहेगी जितनी व्यवस्था उसके लिए चाहिए होता है और उसमें एक ये है कि एक पत्नी से वो अश्वमेध याग नहीं होता है तो चार पत्नी चाहिए मतलब चार विवाह करना पड़ेगा तो चार विवाह किए बिना वो कर्मकांड नहीं होता क्योंकि उसमें एक एक पत्नी के लिए अलग अलग कर्म कहा आपके पास चार पत्नी होगा तब कर सकता है अब वो 20 साल में चार शादी करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता फिर कम से कम 25 साल तो रखना पड़ेगा तो ऐसा करके वो अच्छा उसमें भी प्रथम पत्नी द्वितीय पत्नी तृतीय पत्नी, पत्नी ऐसे करके होता है तो ये सब रहेगा और उसके बाद आपके सहायक के रूप में आदि आदि बहुत सहायता मतलब राजा महाराजा चक्रवर्ती कर सकता है सोने का चांदी का सब बहुत प्रयोग होता है उसमें ऐसे में जो सौ किया अब हाँ कितना पैसा खर्च किया अच्छा दूसरी बात यह है कि एक साल तक उनको पूरा व्रत में रहना पड़ता पूरा दीक्षा होती है उसकी वो दीक्षा का पूरा नियमों का पालन करना पड़ता है वो करके ही रह सकता है तो सौ साल तक ऐसा करेगा तो कितना बड़ा पुण्य हो मैंने और कुछ काम करना ही नहीं है उनको पूरा ही जीवन भर अश्वमेध करते रहना है एक के बाद एक ऐसे में वो बड़ा सिद्ध पुरुष तो बन ही जाएगा क्योंकि इतना सारा नियम का पालन करना ये फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना ये करना फिर जमीन में सोना फिर भोजन आदि में भी ऐसा है ये सब उपसद व्रत इत्यादि है सब कुछ होता है बहुत कुछ होता है उसमें तो ये सारे करके जो फल प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए शास्त्रों में कहा कि अश्वमेध सबसे बड़ा पुण्य होता है पुण्य कर्मों में सबसे बड़ा पुण्य अश्वमेध को माना और पाप कर्मों में सबसे पाप किसको माना है भ्रूण हत्या को माना पापों में भ्रूण हत्या जो वो सबसे बड़ा पाप है और पुण्यों में अश्वमेध को सबसे बड़ा पुण्य कर्म के दृष्टि से ऐसा माना है उपासना के दृष्टि से नहीं उपासना तो फिर अलग हो जाते वो कर्म के दृष्टि से अब ऐसे कर्म करके भी आप वहां ब्रह्म में पहुंच करके ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते बोले ये थोड़ा कम है लोगों को फिर इस पर विश्वास चले जाए ऐसे होता है तो इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि ये न, न प्रकारेण ब्रह्म प्राप्त होता है ऐसा मानना ही ठीक है किंतु ऐसा मानने पर ये सारे विरोध आते इतने सारे विरोध दिखा रहे हैं। ऐसे वहां ब्रह्म को मानने पर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा मानने पर ये विरोध है इसलिए हम यहां पर ब्रह्म को लाए अपर ब्रह्म को लाए बिना श्रुति का अर्थ करना संभव नहीं इसलिए कहा कि ये वहां ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि आप तक आम होने के कारण वो पर को प्राप्त नहीं करता वो पित्रा आदि के साथ अभी भी उसका संबंध है इसलिए तो पित्र आदि लोगों को चाहता है और अनभिवक में आप मानेंगे तो उनको कोई संकल्प ही नहीं होता आप संकल्प नहीं रखना चाहते हैं तो हम मानेंगे ठीक है संकल्प नहीं होता है तो संकल्प नहीं होता है तो फिर ये श्रुति का क्या अर्थ होगा ते नित्र लोगे न संपन्नो मही इत्यादि श्रुति विरोध इसलिए वहां संकल्प नहीं होता है यह भी नहीं कह सकते और संकल्प होता है तो वो परब्रह्म का नहीं हो सकता इसीलिए वो परब्रह्म नहीं है एक मतलब ये चतुर्थ दे दिया अभी पांचवा किंच वैश्वान उपासक अनिवृत्त अविद्यव उपास्य त्रैलोक्य आत्मवादिफल प्राप्त विकार आदिवर्ती ब्रह्म गमन अयोगा विकारों से आदिवर्ती यानी विकारों से परे जो ब्रह्म है विकारों के ऊपर विकार सारे विकार को छोड़कर के जो ब्रह्म है वो परब्रह्म को प्राप्त करना संभव नहीं है किसको कहते हैं वैश्वान रूपासक से वैश्वान रूपासना है चंदोगी में उस वैश्वान रूपासना का उपासक का वो कैसा है यदि यद्यपि वैश्वानंद की उपासना करना है वैश्वानंद मैंने पूरे विश्व को विराट रूप में देकर के विराट रूप के अवयवों का चिंतन करते हुए सब विराट ही है आ, ऐसा चिंतन करना जैसा पुरुष सूक्त में आया इसी प्रकार चिंतन करना उसमें है तो बड़े उपासक है जैसा वासुदेव सर्वमिति संपूर्ण वासुदेव है आत्मा रूप है ब्रह्म रूप है ऐसा ही ये विराट पुरुष के पुरुष है वेदर्वम ये संपूर्ण जो है पुरुष ही है ऐसा चिंतन करता बहुत उत्तम कोड़ी का चिंतन है साधन है तो भी वो निवृत्ता अविद्य फिर भी वो जो साधक है ना वो अवृत अविद्या से निवृत्त नहीं हुआ जो अविद्या को निवृत्त नहीं किया ऐसा साधक है तो अनिवृत्ता अविद्या अनिवृत्त अविद्य जिसकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है ऐसे साधक है और क्या कर रहा है वो उपास्य त्रैलोक के आत्मत्व तो आदि फल प्राप्त तो। वो उपासना कर रहा है विराट रूप को वो विराट रूप जो है त्रैलोक के आत्मा तीनों लोग ही उसका स्वरूप है विराट का जो शरीर है व्यापक शरीर होता है वो सारे ही जगत उसका शरीर है द्वि आदि उसके सिर है आदि जो वर्णन किया है भूमि पा, जो है पाद है इत्यादि Osionfish. तो त्रैलोक के स्वरूप होने पर भी अब जो है वो निवृत्त अविद्या ना होने से मतलब निवृत्त ना होने के कारण वो विकार आदिवर्ती पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता वो किसको प्राप्त करेगा विराट भाव को प्राप्त करेगा त्रैलोक के रूप में विराट भाव को हिरण्य भाव को प्राप्त करेगा वो पर ब्रह्म को वो भी प्राप्त नहीं करता इसलिए विराट भाव का वर्णन करते समय वहां परब्रह्म आता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए यह निश्चय नहीं हो पाता परब्रह्म है यह ऐसा निश्चय नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां त्रैलोक के आदि के द्वारा वर्णन किया है के वर्णन किया अब कहेंगे कि नहीं वो उनको वो प्राप्त नहीं होता है ऐसा वहां से भी परब्रह्म ही प्राप्त होता है ऐसा सोचेंगे विराट का ध्यान करते हुए भी परब्रह्म प्राप्त होता है ऐसा सोचने पर तद अप्राप्त यदि विराट को प्राप्त नहीं करता वैश्वान उपासक वैश्वान को प्राप्त नहीं करता है तो फिर ये शास्त्र का विरोध होगा तम यथा यथा उपास दे तदेव भविष्य विरोध होगा वो उसने उपासना की थी विराट की और उसको प्राप्त हो गया परब्रम्ह ये तो फिर यथा यथा उपासना तदेव भवि नहीं हुआ जैसे उपासना करते हैं वैसे प्राप्त होना चाहिए आप विराट ब्रह्म की उपासना करेंगे तो विराट ब्रह्म ही प्राप्त होगा परब्रह्म कैसे प्राप्त हो परब्रह्म तो अज्ञान की निवृत्ति करने पर प्राप्त होता है ज्ञान से प्राप्त होता है इसीलिए इसका विरोध होगा ऐसा भी नहीं मान सकते ये जो है ना न्याय शास्त्र की पद्धति है एक विषय को लेकर के अनेक पहलू लेकर के उसका विचार करेंगे आपके जो मन है आपके बीच विचार की तीक्षणता के लिए वो इधर उधर घुमाएंगे सारे विकल्प दे देंगे और सारे विकल्प करके आपको आगे कुछ प्रश्न करने का चांस ही नहीं रखेगा ये समझने के बाद में आप इस विषय में और प्रश्न नहीं कर सकेगा सारे उपस्थित कर दिया अब उपस्थित करने के बाद में सिद्धांत कहेगा तो वो सिद्धांत पक्का होता है क्योंकि वो अभी आगे कुछ उस पर नरू नच नहीं लग सकता ऐसा अस्थिर हो जाता इसके लिए ये सारे विचार करते क्योंकि ऐसे विचार करने की पद्धति ही एक प्रकार से लुप्त तो हो गई है तो हम तब सभी जो है एक तरफ विचार करते हैं थोड़ा बहुत विचार करते इतना लंबा विचार करने रहा तो बोरिंग लगता है कि क्या बता रहे ये सीधा जो बोलना है बोलना चाहिए उसमें इतना सारे क्यों घुमा रहा है आ, पूरा चक्र बना करके वो चक्र चक्रव्यूह के अंदर घुमाते गु, गु, घुमाते फिर अंत में जा करके बोले ना ये नहीं वो है इतना बोलना है और उसके लिए पूरा घुमाना इसकी क्या जरूरत है ऐसा सोचते किंतु ये क्या है कि जैसा आपने पहले भी कहा यह हमारे बुद्धि की मंत्रता कि बुद्धि उतने समय तक मन को एकाग्र करके रख नहीं सकते हमारा मन इधर उधर जाता है इधर उधर जाने पर और कुछ काम कर, करेगा मन को और व्यस्त करने के लिए क्योंकि हमारे मन ऐसे विषयों पर निरंतर लगातार रहना नहीं चाहता वो तो बोर हो जाता है बोर होने पर क्या है कुछ और करते हैं मन इधर उधर जाएगा ऐसा करेगा इसीलिए हम थक जाते हैं ये सब सुन के थक जाते हैं यहां ऐसा नहीं होता यहां तो वो विषय को स्थापित करने के लिए परम प्रमाण उपस्थित करना चाहते हैं इसलिए आगे इस पर कोई केस ना लगे कोई विषय ना कोई विचार ना हो कोई विचार मतलब कोई प्रश्न ना उठे कि ऐसा क्यों किया आपने पर ब्रह्म को रखना चाहिए था ब्रह्म में और अपर ब्रह्म को क्यों रखा किरण्य गर्भ को क्यों रखा क्योंकि गर्भ तो वो सृष्टि में आता है अपर ब्रह्म है अपर ब्रह्म को रखना ठीक नहीं पर ब्रह्म को रखेंगे क्योंकि इतना कठिन साधन करके जा रहा है उनको भी पर नहीं प्राप्त होगा ये करना ठीक नहीं होता है इसलिए ये विचार कर रहे हैं दोनों तरफ तो वैश्वानर आदि उपासकों के विषय में भी ऐसा है यद्यपि वो त्रैलोक आत्मा की उपासना कर रहे हैं तो भी वो परब्रह्म उपासना नहीं है परब्रह्म ज्ञान नहीं विकार आदिवर्ती ब्रह्म प्राप्ति द्वारे ना पुनर्विकार संबंध में विकार आदिवर्ती गमन कल्पना व और एक विकल्प दे दिया अब वो कहेगा नहीं नहीं वो क्या है विकार आदिवर्ती जो पर ब्रह्म है ना उस पर ब्रह्म को ही प्राप्त करता ब्रह्म लोग जाएगा और विकार आदिवर्ती जो परब्रम्ह है बने जो शुद्ध पर ब्रह्म है विकार आदिवर्ती का मतलब विकार को पार करके जो त्रिपा दस्त्यामृतम देवी बोलते हैं ऐसे पर ब्रह्म है वो परब्रम्ह को प्राप्त करेगा पहले प्राप्त करके पुनर्विकार संबंध फिर बाद में जो है उसका विकार संबंध हो जाता परब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में फिर अपर ब्रह्म का संबंध हो जाएगा या वापस आ जाएगा तो वो परब्रह्म का संबंध छोड़ देगा और वहां जब जाएगा ब्रह्मलोक जाएगा तो परब्रह्म ब्रह्म को ही प्राप्त करता ऐसा यदि मानेंगे यदि संबंध विकार संबंध अभिवग में एक बार परब्रह्म को प्राप्त करने के बाद पुनः विकार का संबंध स्वीकार करने पर विकार अधिवर्ती गमन कल्पना व्यख्या तब तो फिर विकार आदिवर्ती को विकार आदिवर्ती रूप से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं यह कहने की आवश्यकता है नहीं है क्या प्रयोजन हुआ पहले विकार से आदिवर्ती ब्रह्म को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में पुनः लाउट करके विकार में आ गया यदि ऐसा है तो फिर विकार आदिवर्ती ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसे कल्पना करने की क्या जरूरत है वो कल्पना ही व्यर्थ है ऐसा कल्पना आप कर नहीं सकते कि आवश्यकता नहीं अनिवृत्त अविद्य से च्रह्माप्ति रूपता यदि ऐसा मानेंगे कि ये ब्रह्म लोग जाते ही वहां विकार विकार अधिवर्ती ब्रह्म को प्राप्त करेगा ये मानेंगे तब तो अविद्या को निवृत्त करने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि अविद्या की निवृत्ति के बिना ही वो ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है कर्म से उपासना से ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है तो फिर अविद्या निवृत्ति और ज्ञान की बात करने की भी आवश्यकता नहीं ऐसे आपत्ति आ जाएगी किंच अब ये और कहते हैं छह तो हो गया अब सातों आठ ब्रह्मणों भेदेन अवस्थान अभ्युभगमे ब्रह्म भवती यदि श्रुति विरोध गंधुर्गम्यन भेद अयोगा अब जो यो ब्रह्म की बात आप करते हैं ब्रह्मलोक कैसे प्राप्त होता है जैसा कहा गया यहाँ सुषमना नाड़ी से जीव निकलेगा और यहाँ से फिर जो अर्चिरादि मार्ग का गमन करेगा गमन करने के बाद में वो एक यात्री के समान वो विद्युत लोग पहुंचेगा और विद्युत लोग में वहां वरुण इंद्र प्रजापति आदि अभिमानी देवताओं के सहायता से अमानव पुरुष अमानव पुरुष आकर उसको ब्रह्म ले जाता है और ब्रह्मलोक में जाकर के फिर वहां क्या होगा वो आगे बताएंगे बाद में तो वहां जाकर के जो भोग आदि बताया ये सब होगा आईरम मदीम सरहा फिर अर्ण हो बहुत बड़े बड़े सागर होते हैं फिर वहां अश्वत्थ सोम सवन वृक्ष होता है और उसमें अमृत रस मिलता है इत्यादि इत्यादि सब वो करेगा तो अर्थ क्या हुआ कि यहां से जाने वाले एक व्यक्ति है वो है गनता उसका गम्य स्थान हो गया ब्रह्मलोक इसके बीच में वो मार्ग में चल करके जैसा हम यात्रा में जाते हैं वैसा यात्रा में वो चल के जाता है तो यहां गनता और गम्य ये दोनों का भेद दिखता है जबकि ब्रह्मज्ञान के विषय में कहा है कि ब्रह्म भवती कहा वहां और गम्य का भेद नहीं प्राप्ता और प्राप्तव्य का भेद नहीं कर्ता और प्राप्तव्य का भेद नहीं ऐसा है वो एक ही होता है ब्रह्म को जानने के बाद में वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके ब्रह्म ही होता है तो ब्रह्म होने का ही वो स्वरूप है क्योंकि पहले तो ब्रह्म था इसीलिए ब्रह्मण अभेद अवस्थान आपकी बताए तो ब्रह्म के साथ में भेदेन अवस्थान वहां आपको स्वीकार करना पड़ेगा ब्रह्म लोक जाकर के क्यों ब्रह्म में एक व्यक्ति गया हुआ है अब जाकर के वहां मिला है लोग में पहुंचा है तो ब्रह्मा वहां के ब्रह्मा और जो गया हुआ जो यात्री है जो जीव है ये दोनों भिन्न है ऐसा मानना पड़ेगा ऐसा मानने पर ब्रह्म वेता ब्रह्म ही होता है ऐसा जो परब्रह्म के विषय में वर्णन आता है ये श्रुति का विरोध हो जाएगा इसलिए भी वहां ब्रह्म में परब्रह्म प्राप्ति नहीं मान सकते वो हमारे यहां के जैसे लोग हैं उसी प्रकार एक स्वाप्निक लोग हैं जैसा वर्णन करके आपको बताए उसी प्रकार का अनुभव वहां होता है अब आगे और बात है अपीचा ये अपिचा बोलेंगे तो और भी और भी है मतलब सारे गिना पूरा उन्होंने विचार करके ये सारा इतना आपको सारा गिना करके बता दिया अभी इससे ज्यादा नहीं होगा ऐसे करके अबिचर इतना ही और है कि बोलते हैं कि सांबराय अधिकरण न्यायेन। पहले एक सांबराय अधिकरण आ गया था तृतीय अध्याय तृतीय पाद में अधिकरण आ गया था सांबराय अधिकरण जिसमें विचार किया अश्वैव रोमाणी विधू ऐसा विचार किया था देह वियोग के पहले ही माने यहां से प्रारब्ध छोड़ करके शरीर छोड़ करके जाने के पहले ही पूर्व क्षण में ही वो अश्व जैसा अपने शरीर से जो भी मल है धूल है इत्यादि को झाड़ देता है इसी प्रकार ये साधक भी अपने पाप पुण्य को झाड़ देता है ऐसा कहा था ये साम्राज्य अधिकरण में कहा साराय अधिकरण न्याय का यह अर्थ क्या होगा साम्बराय अधिकरण न्याय मतलब क्या है अधिकरण। hmm. सांबराय अधिकरण का न्याय माने साम्बराय अधिकरण में जो विचार करके जो डिसीजन आपको दिया गया है जो न्याय दिया गया उसी को लेते हैं मतलब उसमें कोई युक्ति बताया क्या युक्ति बताया कि यहां से जाने वाले ये जो ब्रह्मज्ञानी के विषय में कहते हैं ये पुण्य पाप को यही छोड़ देता है ऐसा नहीं कि यहां से लेकर के वो अलग अलग स्थान में जाएगा वो उन्होंने कहा था वो जाते जाते जो कोई नदी आएगा वो नदी को पार करेगा और नदी पार करने के पहले पाप को छोड़ देता है पुण्य को छोड़ देता ऐसा कहा था बोले क्या ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होगा यही छोड़ देता सब त्याग करके ही जाता है या लेके नहीं जाता है। ऐसा वहां निश्चय किया था उस दृष्टि से लिंग शरीर विलय कारण अभाव ये मध्य में यो यात्रा के मध्य में यहां से ब्रह्मलोक तक जाते हैं उसी के मध्य में लिंग शरीर का विलय करने के लिए कोई कारण नहीं दिखता लिंग शरीर वैसे ही रहेगा यहां से जो लिंग शरीर गया है वो लिंग शरीर वैसा ही रहेगा वो लिंग शरीर को त्यागने का कोई कारण नहीं मिलता और लिंग शरीर रख करके ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती पर ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती ब्रह्म की प्राप्ति तो हो जाएगी किंतु परब्रह्म प्राप्ति लिंग शरीर को रख करके नहीं होता है क्योंकि तीनों शरीर से अधीत पर का स्वरूप है उसमें सूक्ष्म शरीर को रख करके नहीं हो सकता और विद्या या प्रविल शरीर त्यागात प्रागेव तेन व्यायेन प्रसंकात और विद्या के द्वारा जब शरीर का लय होगा विद्या जो प्राप्त किया उसी के द्वारा शरीर का त्याग होगा तो यह सब कब होता है प्रारब्ध नष्ट होते ही वो शरीर के साथ ही होता है वो आगे कुछ त्याग वगैरह हो नहीं सकता आगे यहां से ब्रह्म जाने के लिए ब्रह्म या ब्रह्मलोग आदि अन्य लोग जाने के लिए आप ये में शरीर को लेकर के जाएंगे तो में शरीर आपके साथ ही रहेगा उसको बीच में और कोई विलय नहीं कर सकता है और वहां जाके अनुभव करके फिर पुनः जन्म लेंगे तब तो हो सकता अथवा ब्रह्मलोग में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ जब मुक्त होता है क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है तब तो वही नष्ट हो जाएगा वहां ज्ञान के बाद नष्ट होगा अब ये लिंग शरीर तो ज्ञान से ही नष्ट होता है वो कोई कर्म से उपासना से नष्ट नहीं होता लिंग शरीर का विलय तभी होता है नहीं तो महाप्रलय तक भी रहता वो लिंग शरीर को नित्य पुनः पुनः जन्म लेता महाप्रलय तक भी रहेगा तो प्रागेव तेने व्या प्रसंका इस प्रकार से वो वहां जो निश्चय किया उसी को भी ध्यान में रखना चाहिए और कहा कि अमानव कर स्पर्शस्या अब एक कल्पना कर सकते ऐसा है ना यहां से जाते जाते वो पहुंचेगा विद्युत लोग में विद्युत लोग पहुंचने पर वहां आया है कि वहां अमानव पुरुष आए अमानव पुरुष आएगा तो अमानव पुरुष तो ब्रह्मा जी का पुरुष है ब्रह्मा जी का जो है सेवक है उनके पुलिस है तो ब्रह्मलोग से आया है वो कहते हैं कि विद्युत लोग में जैसा वो अमानव पुरुष आएगा एक कल्पना है हम वैसा कल्पना करेंगे वो अमानव पुरुष आके इसको लेके जाने के लिए पकड़ेगा इनको मैंने आप आईए करके उनका हाथ पकड़ेगा लेके जाने के तो जैसा ही उनका स्पर्श होगा वो अमानव पुरुष का स्पर्श होगा इस यात्री को वो विद्युत लोग में तब क्या है वो स्पर्श होते ही इनका साफ जो है दोष नष्ट हो जाए सब पाप नष्ट हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा फिर वो पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा ऐसी कल्पना करेंगे क्योंकि अमानव पुरुष भी तो बहुत बड़ा है वो लोग से आया हुआ तो उनके स्पर्श से सब कार्य हो जाएगा ऐसा सोचेंगे तो अच्छा है कि यहां से जाएंगे वहां जाएगा तो उसका स्पर्श हो जाएगा उसी के लिए होता है और कुछ लोग ऐसे मानते भी है कहते हैं यह भी हो नहीं सकता क्योंकि अमानव कर अमानव का कर स्पर्श से कर स्पर्श का मैंने कल्पना करते हैं, उनके पास हाथ है ऐसी नहीं एक स्पर्श कल्पना होकर मान करके लय कारणत्व ऐसा लय का कारण मानेंगे ये लिंग शरीर आदि का लय हो जाएगा जैसा अमानव का स्पर्श हो जाएगा लिंग शरीर का लय हो जाएगा ठीक है तो वैद्युत स्थाने विकार अंदर लय प्रसंगात तो वैद्युत स्थान मान जो लोक में विद्युत लोक में इस प्रकार लय मानने पर विकार्तरे भी लय प्रसंग का ऐसा वहां जाकर के लय होता है अन्यत्र नहीं लय होता है इसका कोई कारण नहीं अमानव पुरुष का स्पर्श से ही लय होता है इसके पहले नहीं होता है ऐसा क्यों गएगी तो वहां भी नहीं होगा आगे पहले भी नहीं होता बाद में भी नहीं होता इसलिए विकार विकारांतर में भी उसका लय प्रसंग आ जाएगा तो पहले भी लय हो जाएगा ऐसे हो जाएगी कि ये कोई कारण नहीं क्योंकि उसके पहले भी बहुत बड़े बड़े देवता है आदित्य देवता चंद्रमा देवता फिर वर्ण देवता कौन कौन है सब है तो ये देवताओं के जो है स्पर्श से भी आप हो सकते हैं तो ये सारे देवता हैं है इनके स्पर्श से भी होता है तो वहां वैद्युत विद्युत लोगों में अमानव स्पर्श को ही क्यों लेना चाहिए इसलिए यह कल्पना अभी ठीक नहीं और सत्य भी अमानव कर स्पर्श तो मान लोठी के अमानव कर स्पर्श से होता है क्योंकि अमानव एक बहुत विशिष्ट है विशिष्ट ब्रह्मलोक के जो है साक्षात संबंध रखने वाले इसलिए उनके कर स्पर्श से मान भी लेते हैं कि हो गया हो जाएगा ऐसा मानते हैं तो पुष्कल कारणे विकारम अधिक्रम्येवा व लय कल्पनाया प्रमाण अभाव न कला प्रविलय सिद्धि तब तो केवल करस्पर्श से कार्य हो रहा वो लिंग शरीर आदि का लय करने के लिए हमारे यहां जो साधन बताए हैं ज्ञान के साधन बताए हैं ज्ञान प्राप्त करने से ये होगा और ज्ञान के लिए उपासना कर्म कर्मयोग ध्यान योग ज्ञान योग सब बताए तो ये सारे साधन का कोई अर्थ नहीं रहेगा तब तो यहां से वहां जाना वहां जाकर के वो कर स्पर्श होगा तभी होगा बाकी साधन से नहीं होगा तो यहां ये जो साधन है ज्ञान साधन तो ज्ञान साधन भी व्यर्थ होने लगेगा तो विकारम अधिक्रमया विकारों का अधिक्रमण करके ही वहां जाके प्राप्त होगा यह कहना व्यर्थ हो जाएगा और लय कल्पनाया प्रमाण अभाव और आय से कल्पना करने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं है यह केवल आप कल्पना कर रहे हैं ऐसा उसके लिए प्रमाण नहीं मिलेगा और बल्कि यहां यह जो कला प्रलय के विषय में आया कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि में जो पंद्रह कलाओं के लय के विषय में आया ये फिर असिद्ध हो जाएगा क्योंकि यहां प्रलय करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है वो वहां जाके जब अमानव पुरुष स्पर्श करेगा तभी प्रलय होगा यहां ज्ञान करो उपासना करो कोई प्रलय का तात्पर्य नहीं उसका लय नहीं कर सकता ऐसा हो जाएगा अगर श्रुदी कहती है वो जो ब्रह्मज्ञानी का शरीर त्याग होगा तो उनके सोलह कलाएं लय को प्राप्त होती है पंचदश कलाएं लय को प्राप्त होती है ऐसे कहते हैं, उसका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा वो जब तक वो कर नहीं होगा तब तक नहीं होगा ऐसा हो जाएगा लेकिन कर के लिए कोई वाक्य नहीं मिलता केवल अमानव पुरुष वहां आता है इतना ही कहा तो इसीलिए वो कल्पना भी ठीक नहीं और जगत व्यापार वर्जम भोगमात्र साम्य लिंगाद इत्यादि सूत्राण जत्यंत घटनादेन प्रतिप्यम न आवर्तंते उभयो वर्तमन गए आवृत्तेरप्त प्रतिषेध नश्रुत भाव्यकना यदतक तदि अन विरोध क्रमयुक्तिप्राएणाक्योपत् इवम इह विशेषणा अर्थवत् अस्म कल्पे प्रतिपन्ना प्रतिपन्ना अस्ट कल्पे न आवर्तन अब और बहुत एक बड़ी समस्या यह है कि आगे दो सूत्र आएगा जगत व्यापार वर्जन यह अंतिम अधिकरण में आएगा भोगमात्र सामे लिंका ये जो ब्रह्मलोक गए हैं ब्रह्मलोक में गया तो वहां ब्रह्मादि के सदृश रहेंगे ब्रह्मा जी के साम्य समान रूप से भोग आदि प्राप्त होगा ब्रह्मलोग में जाने पर ऐसे तो में जगत व्यापार और जम वहां कहा कि जगत जगत व्यापार नहीं होगा उससे यहां से जो ब्रह्म लोग गया है ब्रह्म लोग का बाकी सब सुख सुविधा सब मिलेगा यह अंतिम अधिकरण यही आएगा इस विषय में किंतु वो जगत सृजन करने का जो व्यापार है वो ये नहीं कर सकता वो तो जो ब्रह्मा जी नियुक्त है वही ब्रह्मा जी कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता ऐसा होगा वो निश्चय उसी का ही है उनका उनकी उनका काम है तो वही ब्रह्मा जी वो कार्य करेगा यहां से ब्रह्म सदृश जो बन करके गया वो नहीं करेगा और भोगमात्र लिंग साम्य केवल वो ब्रह्मा जी के समान भोग आदि मिलेगा यानी वहां रहने की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और जो शुभ सुविधा जो भी होंगे वो तो ब्रह्मा जी के समान उनका ऐसे वीआईपी कमरा मिलेगा वो तो सब ठीक है लेकिन वो जगत व्यापार नहीं कर सकता और वो तो ब्रह्मा जी करेगा वो वो ड्यूटी में लगा हुआ वही करेगा अब जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त होने पर जो दूसरा ब्रह्मा ब्रह्मा जी चयनित होकर के आएगा कोई ब्रह्मा जी उस कार्य को आगे करेंगे फिर भी ये जो साथ गए हैं उनका नहीं होगा वो तो भासना करके फल प्राप्त करके वहां से जाना पड़ेगा तो ब्रह्मा जी बनने के लिए और भी क्वालिफिकेशन चाहिए ये होता है और वो प्र... पहले से निश्चित होता है कौन ब्रह्मा जी बनेगा वो पहले से ही चयन होता है उनका और वो सारे कार्य को दे करके उनका ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कौन बनेगा इत्यादि का निश्चय करके रखा होगा और उसी क्रम से वो जो इसे पंक्ति में है एक एक जाएगा और दूसरा उसमें प्राप्त होते जाता ऐसा होता इसलिए ब्रह्म लोक में जाकर के ब्रह्मा जी का समान अनुभव कर सकते भोग मात्र प्राप्त होता है बाकी कार्य नहीं कर सकते तो ये क्या दिखा रहा है कि ये परब्रह्म को प्राप्त नहीं किया यदि परब्रह्म को प्राप्त किया तो वहां भोग आदि के सवाल ही नहीं इत्यादि सूत्र आना इत्यादि जो सूत्र है वो अत्यंत घटनात् प्रतिपद्यमानावर्तन ये इत्यादि जो सूत्र है ये वहां के घटना को वहां के अनुभव को स्पष्ट बता रहे हैं इसको स्वीकार करना पड़ेगा ये आगे आएगा अंतिमा अधिकरण के रूप में यह देन प्रतिपद्य माना, इवम मानव आवर्तन न आवर्तन दे ऐसे श्रुति आता इस उत्तरायण मार्ग के द्वारा जो ब्रह्मलोक लोग प्राप्त करता है वे तो वापस नहीं आते हैं किंतु तो कब वापस नहीं आते हैं इस मनवंधर में वापस नहीं आते इस दृष्टि में वापस नहीं आएंगे तब तक वहीं रहेंगे तो दृष्टि समाप्त होने पर वापस आएंगे ऐसा होता है वैसा तो ना आवर्तन दे नावर्तन दे कहा वापस नहीं आएंगे कहा लेकिन वापस नहीं आने का अर्थ है मम मानव आवर्तन ना आवर्तन ये मनोन्दर काल में वापस नहीं आएगा उतना समय तक वो मतलब लाखों साल वहां रहेंगे और उसके बाद वापस आएंगे ये अर्थ होता है तो ये उभय और वर्तमानत्व निर्देशा ये दोनों में वर्तमानत्व निर्देश किया है मैंने वर्तमान काल का प्रयोग किया इम आवर्तन ना आवर्तन दे, दे तो गमन समये आवृत्ते ये गमन समय गमन करते समय आवृत्ति गमन और आवृत्ति मतलब जाता है फिर आता है और जा रहा है तो जाने के बाद वहां भोग भोगने के बाद वापस आएगा तो वो वापस आने वाला ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता इसलिए अप्राप्त प्रतिषेधा यदि गमन करते हुए हमेशा के लिए गमन करेगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा तो ये वापस आने वाली बात नहीं हो सकती है और यहां वर्तमान का प्रयोग किया वर्तमान का प्रयोग का अर्थ है कि यहां से जाएगा कुछ समय रहेगा फिर वापस आएगा तो गमन आगमन करता है जैसा गच्छति आगच्छति दोनों साथ में है ये यह वहां प्रयोग किया प्राप्त प्रतिषेध तो अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होगा यहां आवृत्ति प्राप्ति नहीं, नहीं है तो उसका प्रतिषेध क्यों करें तो आवृत्ति प्राप्त है तो आवृत्ति को मान करके वहां अनंत काल के लिए मन बहुत साल तक एक मानव मनोंदर तक वहां रहेगा इसको बताने के लिए अनावृत्ति का तो यह भी परब्रह्म में नहीं घटता है और दूसरी बात ना आवर्त्यंता इतिहाश्रुदा भावी अर्थ कल्पनाया कहते हैं कि यह ना आवर्त्य भावी के लिए कहेंगे बा, बहुत बाद में वो कभी भी आगे आपस नहीं आएगा ऐसे भावी का अर्थ में करेंगे यानी वर्तमान का अर्थ में नहीं करते हुए भावी अर्थ कल्पना करेंगे तो क्या होगा कि यदि कृतकम तद अनित अनुमान विरोधा तब तो क्या होगा जो कृतक है वो अनित्य होता है अभी ये ब्रह्मलोक भी कृतक होता है आप कर्म किया या उपासना किए उसी के द्वारा यह प्राप्त हुआ तो किया हुआ से प्राप्त हुआ है तो अनित्य होना चाहिए फिर ये अनित्यत्व जो अनुमान करते हैं यद कृतज्ञ तद अनित्यम ये व्याप्ति के द्वारा जो अनुमान करते हैं ये प्रसिद्ध है उसका विरोध हो जाएगा इसलिए ऐसा अभी नहीं कर सकते और दूसरी बात क्रम मुक्ति अभिप्रायणा भी वाक्यों में और ये जो नावर्तन दे इत्यादि का अर्थ है ना ये क्रम मुक्ति के अभिप्राय से भी हो सकता साक्षात मुक, मुक्ति को न मानते हुए क्रम मुक्ति के अभिप्राय से हो सकता क्रम मुक्ति का अर्थ है यहां से मुक्त होने की इच्छा से साधन किया मुमुक्षु रूप से साधन किया और वैराग्य आदि संपन्न है यो शड़ा, जो ष आदि संपत्ति ये सब है और साधना संपत्ति है वैराग्य है सब कुछ है ऐसा साधन करके गया तो मुमुक्षु रूप में गया है तो मुमुक्षु रूप में जाने के कारण उसका कुछ कर्म रह गया यहां ज्ञान नहीं हुआ कुछ कर्म शेष रह गया है ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान होने पर भी तो वहां नहीं जाएगा ज्ञान नहीं होने से वहां गया है लेकिन वो मोक्ष चाहता है ऐसा गया हुआ ब्रह्म लोग तो उसको वहां से मुक्ति हो जाती है ये क्रम मुक्ति है ये सबको वहां से मुक्ति नहीं करेंगे तो क्रम मुक्ति से ये विशेष कहा गया है, तो कुछ उच उच है वो कुछ उच्च उपासना है ओगार उपासना इत्यादि कोई विशेष उपासना है गिरने उपासनाओं में उन उपासनाओं का अनुष्ठान करने पर क्रम मुक्ति प्राप्त होता है इसलिए यह अनावृत्ति शब्द का श्रवण जो हुआ है वो तो क्रम का अभिप्राय से भी होगा क्रम के बारे में सूत्र में बाद में कहेंगे और यहां इम विशेषण अर्थवत्वाय अस्विन कल्पे प्रतिपद्यमान। क्योंकि वहां क्या कहा मंत्र में इम मानवर्तम न आवर्तनते ऐसा इमम कहा अब ये ठीका जो है ना ये न्याय संग्रह बहुत संक्षेप में बोलते हैं आपको सारे श्रुति का स्मरण होना चाहिए शास्त्र का किस विषय पे यहां चर्चा चल रही है वो सारे आपके मन में होना चाहिए आपके मन में रहेगा आप पहले से जानते हैं तब टीका पढ़ने से समझ में आएगा ऐसा है टीका आप ऐसा आपको कुछ ध्यान में नहीं है तो आपको कोई पंक्ति का आगे पीछे का लगेगा ही क्योंकि एक एक पंक्ति में एक एक बात कह रहे पूर्व पंक्ति के साथ उत्तर पंक्ति का संबंध नहीं है वो अलग बात है अलग उपनिषद का अलग प्रसंग लेकर और प्रसंग में कभी कभी मंत्र देते हैं बीच बीच में संगीत, अब बाकी तो आप पूरे विद्वान होना चाहिए तब जाके समझेंगे जा अब ये हम इमाम ईहा अब ये कहाँ बोला है इमाम ईहा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी उसका अर्थ लगेगा नहीं तो नहीं होता इसलिए ये, ये ये जो भाष्य टीका इत्यादि है ना ये लोग इसलिए नहीं पढ़ते अब जब तक आपको अच्छा ज्ञान नहीं होगा वेदांत के श्रुदियों का और मंत्र जो उपनिषद मंत्र पूरा याद है और कहां क्या बोला है उसका पूर्वाभर भाव याद होगा तब है जाकर के ये टीका लगा सकते नहीं तो टीका नहीं लगा सकते केवल आप संस्कृत जानते हैं थोड़ा बहुत वेदांत सीखते हैं टीका तो तो का अर्थ नहीं लगता ये आप कहां ढूंढेंगे यहां तुमने तो कोई नंबर दिया या कुछ नहीं दिया आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा इमम ये कहां बोला है ये इमम का संकेत कहां दिया तो मंत्र दिया तो हम उसको देकर के कर सकते हैं लेकिन यहां मंत्र दिया ही नहीं वो प्रसंग में जाना पड़ेगा वो कहां वो चर्चा हो रही है और कहा क्या क्या शब्द आया उसका क्या तात्पर्य है ऐसा बहुत श्रम करना पड़ता है, श्रम करने के बाद आप इसको समझ सकते हैं वो क्या विचार रखना चाहते हैं तो वहां जो मंत्र आया है ना वो मंत्र के आगे ऐसा है ये नावर्तन दे इत्यादि में जो मंत्र आया उस मंत्र के आगे कहा कि इदम ये दे प्रतिपद्य माना आवर्तम ना वहां इमाम शब्द का प्रयोग किया इस मनु के मनंदर में नहीं आता इसका अर्थ क्या है कि विशेषण आया ये इमाम मानवम ऐसा करके विशेषण कर दिया वो कभी नहीं आता ऐसा नहीं कहा वो इस समय इतने समय के लिए नहीं आता इतने समय तक वहां रहेंगे वो बहुत समय तक वहां रहेगा फिर जाने के बाद में उतना समय तक रहना ही पड़ता वो पहले वापस आना चाहते हैं तो भी नहीं आ सकते बोले कि हमारा कुछ काम वहां शेष रह गया आप तो बोला वापस जाना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा गया तो गया अब जब वहां से छूटेंगे तभी आ सकता बीच में आपका कोई प्रयत्न नहीं होता है और बीच में कोई साधन भी नहीं होता है या पुरुषार्थ भी नहीं होता आपकी कोई इच्छा काम करती नहीं जैसा स्वप्न में जाने पर आपकी इच्छा काम नहीं करती स्वप्न में आपका क्या स्वप्न देखना चाहते हैं और कितना देखना चाहते हैं इसके लिए कुछ नहीं है और जितना वहां दिखाई पड़ेगा उतना देखना है उसके बाद जगेगा तो जगेगा है। वो आगे वापस आना पड़ेगा आप अच्छा स्वप्न देखा मधुर स्वप्न देखा आप चाह रहे थे थोड़ा और होता तो अच्छा था तब तक जो है अलार्म बज गया तो स्वप्न टूट गया तो क्या होगा अरे क्या हो गया ये अलार्म नहीं रखना चाहिए था तो अच्छा स्वप्न होता मधुर स्वप्न होता है तो चाहते लेकिन वो होता नहीं है वो स्वप्न जैसा आएगा अपने आप और जाएगा भी अपने आप इसलिए उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं सपन तो में क्या आ रहा है क्या जा रहा है इसको लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है वो आएगा जाएगा आना है तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा बस परेशान होना है यहां जो जागरण में जो कुछ करते हैं। ऐसा ही है वहां जाने के बाद में फिर जितना समय वहां रहना है रहना ही पड़ेगा पहले वहां से छुट्टी है नहीं और कोई कारण भी नहीं बता सकते जैसा यहां जो है ना छुट्टी लेने के लिए आप कोई कारण बता सकते हैं कि आप बीमार हो गया या तबीयत खराब है या फिर ये हो गया वो कुछ ना कुछ कारण बता सकते हैं वहां तो ऐसा कुछ होगा नहीं कारण कुछ भी नहीं है वहां गया तो गया जब समाप्त होगा अपने आप आएगा तो आएगा इसीलिए ये जो विशेषण यहां दिया गया है इस मानव आवर्त में आवर्तन नहीं करता है इसका अर्थ ये हुआ कि उसके बाद आता है उतने समय तक नहीं आता है लेकिन उसके बाद आता है इसी ये, ये अर्थ लेने से ही ये विशेषण अर्थवान होगा तो अस्मिन कल्पे प्रतिपद्यमान कल्पे न आवर्तन इस कल्प में जो ऊपर गए हैं वो इस कल्प में वापस नहीं आएंगे किंतु कल्पांतर इति इतनी असमागम प्रतिपत्ति किंतु क्या होगा कि दूसरे कल्प में आ जाएंगे ये कल्प छोड़कर के जो आके कल्प आएगा उसमें वापस आएगा यही हमारा निश्चय है इस विषय में ये भी आगे आएगा इस विषय में भी एक आएगा भाषिक स्वयं इस विषय कल्पर प्रतिप्त अनस्म कल्पे प्रतिपन्ना अस्पे न आवर्त कि प्रतिपत्रु प्रतिपत्ति व्यवस्था न उपपत्ते नगुणोपासना अनावृत्ति सिद्धि इसीलिए एक कल्प तक वहां अनुभव करके कल्पांतर में वापस आता है ये कहने के कारण कि कल्पांतर प्रतिपत्ता कल्पांतर को प्राप्त करने वाले जो जो होंगे और एक कल्प में रह करके दूसरे कल्प में आता है तो ये जो व्यवस्था बनाई हुई है प्रतिपतिणाम व्यवस्था कि एक कल्प में रहता है और फिर दूसरे कल्प में वापस आता है और जो ब्रह्मा जी है ब्रह्मा जी तो महाप्रलय तक वो तो बीच में जाने का नहीं है वो जब पहुंच गया तो फिर सौ साल तक तो ब्रह्मा जी का जो सौ साल है तब तक रहेगा वो महाप्रलय तक रहेगा और बीच में आने वाले ये कल्प में बदलते रहते हैं इसीलिए ये यह सगुणोपासकों का ही है ये निर्गुण उपासकों के लिए नहीं है ये अनावृत्ति जो सुना गया है ये अनावृत्ति आपको परिपूर्ण अनावृत्ति को नहीं लेना जो ऊपर जाने के बाद में वापस नहीं आने की बात यहां तक तो ऊपर जाता ही नहीं जो ब्रह्मज्ञानी इसलिए कोई अनावृत्ती अब दूसरी बात है कि यथा यहा मूर्धन्य नाट्य दर्शना, गतीक पंचाग्निद आपेक्षिमृतत्दर्शना कार्यब्रह्मणोर्वगत भोगशरी ब्यवहदेश ब्रह्मणो ग सर्विशिष्टपुरुषाथ नर्चिरादिमागेण ग्छता मुख्य अमृतत्सारे कारण दे दिया। ये जो अतिरादि मार्ग से ऊपर जाते हैं उत्तरायण मार्ग से ऊपर जाते हैं उनको मुख्य अमृतत्व प्राप्त नहीं होता है क्रम मुक्ति को छोड़ करके वहां जाकर के प्राप्त नहीं कर सकते मुख्य अमृतत्व नहीं होता क्यों नहीं होता है जैसे कि मूर्धनया नाट्य एवं गच्छता यह कैसे जा रहा है उनके लिए मूर्धनया नाट्य बोला मार्ग के दृष्टि से पहले विचार करके निश्चय कर दिया कि वो सदाधिका नाडी से ही जाएगा तभी जाएगा ऊपर, नहीं तो नहीं जाएगा तो उसके लिए हमने बताया था वो शरीर मन आदि जो भी मल आदि का शोधन होना है इत्यादि होने के बाद में वो स्वाभाविक रूप से प्राण उस नाड़ी से निकलने योग्य होता है और कोई नाड़ी से नहीं निकल सकता तभी वहां से निकलता है उसके लिए कोई क्रिया नहीं होती तो मूर्धन नाड़ी से निकला ऊपर जाने के लिए प्रतीक पंचाग्नि विदा यह कौन है इन्होंने प्रतीक उपासनाएं की है और पंचाग्नि वेता ये उपासना, है। उपासना, को है। तो उपासना को की है प्रतीक उपासना को लेकर अगला अधिकरण आएगा तो प्रतीक उपासना और पंचाग्नि उपासना इन सबको अनुष्ठान की है आपेक्षिक अमृतत्व दर्शना जैसे प्रतीक उपासना पंचाग्नि वेताओं के लिए अपेक्षिक अमृतत्व देखा गया यह अमृतत्व प्राप्त करता है अपेक्ष कुछ समय के लिए है जैसा पूरे साल भर में यदि आप आठ महीने तक सुखी है आठ महीने तक सब कुछ ठीक था, तब बोल सकते हैं हम तो बहुत सुखी से रहे लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है कि वो हमेशा सुखी ऐसा होता नहीं वो बीच बीच में दुखी भी होता है लेकिन दुख का अंश इतना कम है कि वो गिनती में नहीं आ रहा सुख का अंश ज्यादा जैसा दिन भर भी ऐसा होता है दिन भर में सारा सुख होता ऐसा नहीं है बीच बीच में दुख भी होता है लेकिन वो दुख ना के बराबर होने पर सारे दिन को सुख मान करके हम तो सुखी है बहुत आनंद है ऐसा बोलते ऐसा ही यहां है कि ये वहां पूरा ही अमृतत्व प्राप्त होता है ऐसा नहीं है लेकिन अमृतत्व जैसी स्थिति होती है वहां जाकर के उतने काल तक रहता है तो बहुत कुछ होता है और ब्रह्मा जी जैसा सुख मिलना ये कोई कम है क्या? पूरे शरीर व्याप्त रहेगा ऐसा है तो इसीलिए कार्य ब्रह्मणों पर अब क्यों ऐसा है यह जो कार्य ब्रह्म है ना यह कार्य ब्रह्म कोई छोटा नहीं है कार्य ब्रह्म सर्वगतत्व कार्य ब्रह्म तो सर्वगत है सर्वत्र व्याप्त है जैसा में व्याप्त है वैसा ही में कार्यक्रम तो भी व्याप्त है तो सर्वागत तो होने से क्या हो गया कि आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे यह प्राप्त हो गया और वो प्राप्त नहीं हुआ जैसा अभी उत्तरकाशी में रह रहे हैं तो आपको लगता है कि हमको उत्तरकाशी का सुख प्राप्त हो रहा है दिल्ली का सुख प्राप्त नहीं हो रहा मुंबई का सुख प्राप्त नहीं हो रहा अमेरिका का सुख प्राप्त नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है ना ऐसा लगेगा इसलिए हमसे अमेरिका जाना चाहते हैं वेकेशन के लिए अमेरिका क्यों जाते क्यों यहां रहने पर वहां का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है ऐसा सोच करके वहां चला जाता अब इनका ऐसा नहीं है ये ब्रह्म जाने के बाद में वो ब्रह्म कार्य ब्रह्म भी सर्वागत है गिरने गर्भ भाव में पहुंचा हुआ तो उसको ऐसा लगता नहीं कि वह हमें कोई छूट गया वो तो सारे अब उत्तराकाशी में रह रहे हैं तो उसको लगेगा भाई अमेरिका में भी रह रहा हूं और लंडन में भी रह रहा हूं अभी न्यूयॉर्क में भी रह रहा हूं यहां रशिया में भी रह गया आजकल यूक्रेन में वहां युद्ध हो रहा है वहां भी रह रहा हूं सब जगह सब जगह रहता है ऐसा अनुभव होता है अब ऐसे में क्या है फिर तो कोई कमी नहीं है ना सब कुछ प्राप्त होगा और जो जो सुख आप प्राप्त करना चाहते सारे हो जाएंगे और संकल्प से सब कुछ हो जाएगा तो फिर और क्या चाहिए कोई कम तो है नहीं इसीलिए यह सर्वागत होने के कारण ये इनके भी सर्वागत है और अब जैसा अब यहां कहते हैं हम बोर हो जाते हैं अनुभव करके बोर हो जाते हैं वहां अनुभव करके बोर नहीं होता है क्यों वो सर्वगत है वो बोर होने की कोई संभाल ही नहीं पूरा व्याप्त तो हो गया अब यहां क्या है एक ढंग से अनुभव करने पर उसमें पूरा आनंद नहीं मिलता है ऐसा मन को लगता है तो मन दूसरे को पकड़ता है उसको ऐसा लगता है अरे ये सुन सुन करके थक गया अब ये ब्रह्मसूत्र कब से सुन रहा है ये सो यहां बदलना चाहिए ये मैंने उतने तीन साल से ब्रह्मसूत्र जी रहा है अभी अभी पूछने लग गया कई लोग अभी पूछना शुरू कर दिया इसके बाद क्या करेंगे अब हमने बोला पहले इसको पूरा होने तो उसके बाद कौन कौन जिंदा रहता है यह भी पता नहीं है तो उसके बाद में चिंतन करेंगे आगे क्या करना है पहले जो शुरू किया वो पूरा करना है ऐसा हो जाता है अरे इसमें इतना कुछ है इतना जो कुछ आपको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करो उसका अभ्यास करो और उसका जो है अधिकरण को जानो विषय जानो उसका चिंतन करो तो उसमें आनंद आ जाएगा और और क्या अभी अभी सोचने लगे अभी दो महीने के बाद और क्या होगा ऐसा तो होता है मन कोई तो ये, ये मन कोई काम का नहीं ऐसा सोचने वाला मन कभी भी वो तृप्त नहीं होता है कभी भी वो साक्षात्कार नहीं कर सकते पहले जो आप काम कर रहे हैं उसको ठीक से करो अब जो करना है उसको पूरा करो आप आगे के बारे में आगे सोचेंगे आगे जो होना है होता रहेगा क्योंकि अब अच्छा हो गया तो आगे अच्छा हो अभी आप तैयारी किया तो आगे होगा आगे क्या हो रहा है अब अभी सोच के फायदा नहीं तो यहां के ऐसा सोचते हैं तो क्या होगा मालूम है कि वो जो अब हो रहा है उसका भी फल नहीं मिलेगा और आगे होने वाले का भी उसका फल नहीं मिलेगा क्यों आगे होते समय फिर आगे के लिए सोचेगा अब और कोई ग्रंथ शुरू करेंगे तो शुरू करने का दो चार दिन तो ठीक है कुछ दिन तो चलेगा उसके बाद सोचने लगा रहे ये कब समाप्त हो जाएगा फिर और के बाद उसके बाद और क्या करने वाला ऐसा सोचने लगेगा तो फिर ये भी नहीं वो भी नहीं ऐसा होता यह मन का स्वभाव है इसलिए हम बोर हो जाते वहां ऐसा नहीं होता क्यों इसके बाद आगे क्या करना है ही नहीं ना वो, वो भी उसको पास है पहले से वो प्राप्त है इसलिए फिर मन इधर उधर जाता नहीं ये मान ये सब सीख लो मन को पकड़ के रखना सीखो तभी जाके ये प्राप्त हो सकता है ये की कथा जो बोल रहे हैं ना ऐसे प्राप्त होने के लिए आपके मन भी ऐसा होना पड़ेगा आपके मन को इसका अनुसार चलना पड़ेगा तब जाके बनेगा वो स्वीकार करेगा और सर्वगत भोग शरीर उसको प्राप्त हो गया वो जो भी अनुभव करता सर्वगत होकर के करता तो व्यवहित देशत्व ब्रह्मणों सर्वत्र विशिष्ट पुरुषार्थत्व इसलिए ये भोग शरीर जो है ना ये अलग से नहीं है ब्रह्म का जो गंतव्य है स्वरूप है वो उसी का कार्य ब्रह्म का ही बना हुआ है और सर्वत्र अविशिष्ट पुरुषार्थ सर्वत्र उसका पुरुषार्थ सर्वत्र प्राप्त हो गया पुरुषार्थ जो भी वो चाहता है वो सुख जो है सुख पुरुषार्थ मतलब यह सुख वो सर्वत्र उसको सिद्ध है तस्था का मचार हो जैसा जैसा चाहते हैं जहां चाहते हैं वैसा उनको प्राप्त होता है उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं आने की आवश्यकता नहीं कुछ भी नहीं ऐसा है हिरण्य गर्भ भाव में भी इतना बड़ा फल है जैसा वैश्वान विद्या करेंगे या उगार उपासना करेंगे उससे हिरण्यगर कर में प्राप्ति हो जाएगी धहन उपासना इत्यादि से हो जाएगा तो वो होने के बाद में ये फल प्राप्त होता है अब ये तो कौन छोड़ना चाहेगा तो ये तो कोई ऐसा फल नहीं कि जो छोड़ करके फिर आपको इसकी चिंता करना पड़े ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए ब्रह्म जैसा ही होता है लेकिन ये अत्यंधिक नहीं है मोक्ष नहीं है मोक्ष से नीचे इसीलिए अर्चित आदि मार्गेण गांधी मुख्यत्व अमृतत्व यही कारण है कि हम अर्चि मार्ग से जाने वाले के लिए यह भोग संबंधी विचार किया है सब कुछ किया है इसके कारण इसको हम मुख्य अमृतत्व नहीं मान सकते कार्य ब्रह्म ही है ऐसा निश्चय होता है ननु आविर्भूत ब्रह्मस्वरूप से सर्वात्म सर्वात्म भावापत्ते सर्वाणी फलभोग वजना संकल्पादे व्य पितर मनसा एतान काम इत्यादी तस्म उपपद्यं इतना सुनने के बाद में ये पुनः प्रश्न करता है कि परब्रह्म को मानने पर भी ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता आप परब्रह्म को जो प्राप्त करते हैं उनको कुछ भी नहीं देना चाहते यह सब उनको भी मिल सकता है इसमें क्या दोष है क्योंकि पर ब्रह्म भी जैसा कार्य ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है ऐसा पर ब्रह्म भी सर्वत्र व्यापक है कार्य ब्रह्म के साथ वो एकत्व तो को प्राप्त किया तो उसको इतना सब कुछ हो रहा तो परब्रह्म के प्राप्त किया तो नहीं होगा क्या वो भी तो होना चाहिए क्योंकि तो पर ब्रह्म तो उससे भी आगे है और अनावृत्ति भी है उनके स्वरूप में तो आप जो है ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि यह पर ब्रह्म प्राप्ति नहीं है पर ब्रह्म की प्राप्ति है और यह जो भी सुख हो रहा है यह पर ब्रह्म का नहीं है यह आपेक्षिक अमृतत्व है ऐसा कहने का क्या मतलब है कि जितना पर ब्रह्म को प्राप्त किया तो उनको भी थोड़ा सुख होने दो अच्छा है थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था अच्छे होने से भी क्या क्या दोष है काम तो किया है ना उन्होंने ऐसा नहीं उनको बिल्कुल आप जो है कुछ भी नहीं देना चाहते उनका अस्तित्व तो ही बिटाना चाहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं तो बड़ा अन्याय है ऐसा नहीं करना चाहिए तो इतना तो रख ही सकते जब कार्य ब्रह्म वाले को आप दे रहे हैं तो परब्रह्म वाले को क्यों नहीं देना चाहिए यह प्रश्न करता है क्योंकि यह भी प्रश्न आता है कि मोक्ष को कैसा मानना चाहिए कई वादियों ने अलग अलग मोक्ष माना कि उन्होंने कहा कि मोक्ष में जाकर के सुख भी नहीं होता है कुछ भी प्राप्त नहीं होता ऐसा मोक्ष का क्या लेना ऐसा मोक्ष क्यों करना यहां इस दुनिया में भी हम सब सुख सुविधा के साथ रहना चाहते हैं और ऐसा रहने पर अपने को पुण्यवान समझते हैं और तृप्त समझते हैं आनंदी समझते हैं तो अब वहां जाकर के कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम अपने को अच्छा समझेंगे ये कैसा हो सकता है इसलिए जो मोक्ष के पीछे पढ़ते हैं ऐसा मोक्ष जहां सुख भी नहीं है ऐसा मोक्ष क्या करना है? ऐसा मोक्ष के पीछे क्यों पढ़ना ऐसा कर, सोच करके बहुत सारे वादियों ने बहुत सारे दार्शनिकों ने ये मोक्ष में भी कुछ न कुछ माना मोक्ष में ऐसा होता है भोग होता है सुख होता है जैसा ब्रह्म के हम वर्णन करते हैं इस प्रकार से बहुत कुछ माना है वो जितने भी द्विधी है वैष्णव है ये सब इसी प्रकार मानते हैं वहां वो सुख का वर्णन करते हैं वस्तुओं का वर्णन करते हैं और जैसा लोक का जो आकार वर्णन करते हैं जो विष्णु लोग है वैकुंड लोग इत्यादि जो भी कुछ बोलते हैं तो उसमें वर्णन विशेष किया जाता है जिससे कि मन आकर्षित हो हमारा ये मोक्ष जो है ना ये किसी को आकृष्ट नहीं करता आकर्षित नहीं करता क्यों इसमें कुछ है ही नहीं आकर्षित क्या दिखा करके आकर्षित करेगा हम हाँ बोलेंगे वहां जाएगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सब कुछ छोड़ने के लिए अट्रैक्शन मतलब कैसे आप उस मोक्ष के बारे में जाएंगे तो मोक्ष का एडवर्टाइजमेंट दे ही नहीं सकता एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तो प्रचार करने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना ये ये मिलेगा ऐसा ऐसा होता है शुरू करना पड़ेगा तब जाकर के वो आएगा और जहां इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं जहां कुछ फल प्राप्त होता है ऐसा वाक्य मिलते हैं और उन वाक्यों को तो आप अपर ब्रह्म में डाल देते ये पर ब्रह्म नहीं ऐसा बोलते इसीलिए ये प्रश्न भी कर रहा है कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं कि आप उतना तो रखिए वहां थोड़ा बहुत भोग सुध जो भी होगा रखिए जब कार्य ब्रह्म में आप रख रहे हैं तो कारण ब्रह्म में रख सकता है इसमें कोई दोष नहीं है ये पूर्व पक्ष का संशय है आगे फिर कहेंगे पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णापूर्णमुदश्य पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति